गीता तत्वचितन अंठावनवा प्रवचन ईश्वर की प्राप्ति गीता अध्याय चार श्लोक नौ से दस एक सौ बाईस सबसे सरल उपाय अवतार योग जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं योगे तत्वतः त्यक्वादेह पुनर्जन्म नएति मामेति सो अर्जुन हे अर्जुन जो इस प्रकार मेरे जन्म की अलौकिक और कर्म की दिव्यता को यथार्थ रूप से जानता है वह देह त्यागने के पश्चात फिर जन्म न देकर मुझसे आ मिलता है इससे पूर्व के दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने ईश्वर के अवतरण का कारण प्रतिपादित किया यह बताया कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर कब और क्यों गुण और आकार की सीमा स्वीकार कर नर वपु धारण करता है अब यहाँ पर वे वह उपाय प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति होती है उपाय है अवतार के जन्म और कर्म की दिव्यता को तात्विक रूप से जानना यहाँ पर तीन बातें बताई गई है पहला अवतार के जन्म की दिव्यता दूसरा अवतार के कर्म की दिव्यता और तीसरा इस जन्म और कर्म की दिव्यता का यथार्थ ज्ञान यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा जो मैं मेरा शब्द का उपयोग किया गया उससे यह न समझा जाए यह बात केवल श्री कृष्ण के ही संदर्भ में ही सत्य है वह ईश्वर के समस्त अवतारों पर लागू होती है यह अवतार के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का उपाय है इसलिए इसे अवतार योग भी कहा जा सकता है चार योगों की बात तो हम पढ़ा ही करते हैं ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग और राजयोग अब रामचरित जैसे एक नया योग दैन्य योग प्रदान करता है उसी प्रकार गीता हमें अवतार योग के रूप में एक नए योग का सुंदर उपहार प्रदान करती है यह योग कहता है कि यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें एक सरल पथ बताता हूँ अवतार के जन्म और कर्म की दिव्यता का चिंतन करो सोचो कि वे परम कारुणिक भगवान अपना कोई प्रयोजन न होते हुए भी जीवों के दुखों के समन का उपाय प्रदर्शित करने के लिए नर्तन धारण करते हैं और अपने जीवन में शोक दुख अंगीकार करते हैं सोचो कि उनके लिए कोई कर्तव्यता न होते हुए भी वे मानव देव धारण करके सतत कर्म करते दिखाई देते हैं जिससे जीव के समक्ष आदर्श जगमगाता रहे भगवत पूज्यपा शंकराचार्य गीता पर अपनी भूमिका में लिखते हैं सच भगवान ज्ञान स्वर्य शक्ति बलवीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णविन वैष्णवीता मूल प्रकृति वशीकृत अज अव भूता ईश्वर मुक्त, देहवान मुक्तस्वभा अहवा जव च लोकानुग्रहकुवन लक्ष्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज अविनाशी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वस में करके अपने लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं वे ऐसा क्यों दिखते हैं क्या इसमें उनका कोई प्रयोजन है आचार्य शंकर आगे लिखते हैं स्वप्रयोजनाभावे अपनी भूतानुजिघ्रिक्षया भले ही उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी भूतों पर दया करने की इच्छा से वे ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं यही उनके दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की व्याख्या है